श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नाग महाशय कभी आसानी से विचलित नहीं होते थे परंतु ठाकुर की निंदा सुनने पर दीनता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी वे रौद्र रूप धारण कर लेते थे एक बार देवभोग में एक प्रतिष्ठित सज्जन उनके घर आए और ठाकुर की निंदा करने लगे पहले तो नाग महाशय ने उन्हें सज्जनता पूर्वक मना करने का प्रयत्न किया परन्तु उस व्यक्ति का स्वर क्रमश चढ़ता ही गया अंत में नाग महाशय ने उसकी पीठ पर जूता मारते हुए कहा निकल जा दुष्ट यहां से। बैठकर ठाकुर की निंदा करता है वह व्यक्ति जाते हुए बदला लेने की धमकी देता गया परंतु वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती को समझते हुए कुछ दिन बाद उसने नाग महाशय से क्षमा मांगी तब तो वे पिघल गए गिरीश बाबू ने इस घटना को सुनकर उनसे पूछा था आप तो जूता पहनते ही नहीं फिर आपको जूता मिला कहाँ से नाग महाशय ने उत्तर दिया तो क्या हुआ उसी के जूते से उसे मारा था ठाकुर के मठ की निंदा भी वे सहन नहीं कर पाते थे एक बार नाव के बेलूर के निकट पर वे मठ की घोर कर निंदा प्रारंभ कर दी इससे नाग महाशय एकदम आग बबूला हो उठे और अपने दोनों अंगूठे दिखाते हुए दृढ़ता पूर्वक कहने लगे की भोगों में लिप्त एक साधारण गृहस्थ के लिए बिना समझे इस प्रकार साधु निंदा करना अत्यंत है। उनका कर भर यात्री नाव वहीं उतर पड़ा। फूल खिलने पर भोरे अपने आप ही चले आते हैं नाग महाशय के पास उन दिनों बहुत से गणमान्य धार्मिक लोग आने लगे थे परंतु निरहकार नाग महाशय ने कभी गुरु का आसन नहीं स्वीकारा वे सदगृहस्थ के समान अतिथि सेवा में ही व्यस्त रहते थे अतिथि के लिए तंबाकू भर देते खड़े होकर उन्हें पंखा झलते, जरूरत की चीजें बाजार से खरीदकर अपने सिर पर ढोलातेद्रो से, अच्छा से भरे छप्पर के नीचे बैठ कर रात बिता देते इन बातों में वे अतिथि लोगों का विरोध या अन्य बिनय कुछ भी नहीं सुनते थे निर्धन की गृहस्थी होने पर भी वे किसी अतिथि को बिना खिलाए नहीं जाने देते थे उधर शूल खालिक पेन से नाग महाशय को इतना कष्ट हुआ करता था कि कभी कभी उनके लिए चलना फिरना तक कठिन हो जाता था एक दिन वे बाजार से अतिथियों के लिए सामान खरीदकर कर गठरी को सिर पर रखे लौट रहे थे उसी समय उनके उधर की पीड़ा आरंभ हो गई चलने में असमर्थ होकर वे विलाप करने लगे हाय हाय रामकृष्ण देव आपने यह क्या किया घर में मेहमान आए हुए हैं उनकी सेवा में देरी हो रही है दर्द थोड़ा कम होने पर वे घर लौटे और अतिथियों से सेवा प्रयास के लिए क्षमा मांगी बरसात के मौसम में एक एक बार जब चारों ओर बाढ़ आई हुई थी, ऐसे समय एक भक्त नारायणगंज स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और देवभोग जाने का और कोई उपाय न देखकर तैरते हुए रात को 9 बजे नाग महाशय के घर जा पहुंचे नाग महाशय ने उस भक्त को स्नेहपूर्वक मीठी झिड़की दी और तुरंत उसके भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे टपकते हुए रसोई घर में जलाने की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने घर की एक खूटी काट कर रसोई की व्यवस्था की सर्मी अतिथि सत्यपराण नाग महाशय दूसरों को भी सत्यवादी ही समझते थे दुकानदार जो भी कीमत मांगता बिना मोल भाव के उसी कीमत पर वे चीजें खरीद लेते बाकी पैसे भी वे वापस नहीं मांगते थे कोई उन्हें कोई उन्हें पागल समझते थे तथा पैसे लौटाने की जरूरत भी नहीं समझते थे कोई सोचता था था, था, कि ये साधु हैं, तथा वह बाकी पैसे तो लौटाता ही था। साथ ही साथ सभी चीजों की कीमत भी कम लगाता था। पर नाग महाशय उसे सावधान कर दिया करते थे बाकी लोगों को आप जितना देते हैं उतना ही मुझे भी दीजिएगा अधिक मत दीजिएगा इस प्रकार उदारतापूर्वक खर्च करने के पल नाग महाशय ऋण हो गए जब ऋण का स्मरण दिलाकर उन्हें सावधान करना चाहते थे ये कहते, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा परंतु गृहस्थ के धर्म को त्याग नहीं सकूंगा श्री रामकृष्ण ने उन्हें घर में रहते हुए एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताने का आदेश दिया था तथा तो उसे अन्यथा कुछ करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी यहाँ तक कि जब बार जब एक बार बलराम बाबू ने उनसे पूरी धाम चलने का हट किया तो उन्होंने कहा था ठाकुर घर में रहने को कह गए हैं उनके आदेश का रंच मात्र भी उल्लंघन करने की क्षमता नहीं है इन आदर्श तो सन्यासी का धन लेना उनके लिए असंभव है दूसरों की सेवा भी वे स्वीकार नहीं करते थे यहाँ तक कि टूटे फूटे मकान की मरम्मत के लिए बुलाए हुए मजदूर को भी काम नहीं करने देते थे उसे काम करते देखकर वे दुखी होते थे एक बार उनकी पत्नी ने एक छप्पर बनाने वाले आदमी को काम में लगाया पर उसे देखकर नाग महाशय सिर पीटते हुए कहने लगे, हाय ठाकुर तुमने क्यों मुझे इस गृहस्थ आश्रम में रखा मेरे सुख के लिए दूसरे लोग कष्ट उठाए ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ा उनकी यह अवस्था देखकर मजदूर छप्पर के ऊपर से नीचे उतर आया तब नाग महाशय ने उसे हुक्का भर कर पिलाया और पूरी मजदूरी देकर वापस भेज दिया ऐसी परिस्थिति के कारण एक तो टूटे फूटे घर में ही निवास करना पड़ता था या फिर उनके अनुपस्थिति में वे सब काम करा लेने पड़ते थे कई बार तो वे नाव में चढ़कर उसे स्वयं ही खेया करते थे मल्लाह को लगे ही चुने नहीं दे चुने नहीं देते थे धर्मभिन मल्लाह भी साधु से मेहनत करा कर पाप कमाने की अपेक्षा उन्हें नाव में न ना लेना ही श्रेयस्कर समझते इन अद्भुत साधु के जीवन में दिन रात ऐसी ही समस्याएं आती रहती थीं। अहिंसा में तो वे इतने बैठ कर पत्नी ने उसे मार डालने का निश्चय किया परंतु नाग महाशय चुटकी बजाते हुए मानव सर्प का पथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और सर्प भी निसंकोच उस ध्वनि का अनुसरण करता हुआ दूर चला गया उनके बांस के बाड़े में दीमक लगी देखकर एक भक्त ने उसे जोर से हिलाकर उसकी भाभी तोड़ डाली इस पर दुखी होकर नाग महाशय सजल नेत्रों से बोल उठे आहा, यह आपने क्या किया? फिर दीमकों से कहने लगे आप लोग अपना घर पुनः बना लो कहना न होगा की वह बाल शीघ्र ही बलमीक के रूप में परिणत होकर स्वयं ही गिर पड़ी फिर भी उन्होंने किसी को भी उस पर हाथ नहीं लगाने दिया मच्छर मक्खियां खटमल आदि मारना तो दूर की बात रही कहीं सांस लेने से सूक्ष्म जीवो की मृत्यु न हो इस वजह से नाग महाशय महाशयित रहा करते थे राह चलते भी वे अत्यंत सावधान रहते कि कहीं कोई कीट पतंग आदि कुचल न जाए एक बार कुछ अंग्रेज पक्षियों का शिकार करने देख भोग आए पहले तो नाग महाशय ने उन्हें मना किया परंतु बारम्बार मना करने पर भी जब उन लोगों ने बंदूक उठाई तो उन्होंने अचानक अत्यंत बलपूर्वक उसे लिया। बाद जब उन्हें उनका वास्तविक परिचय मिला तो उन लोगों ने अपनी योजना त्याग दी और साथ ही उस इलाके में आना भी बंद कर दिया श्री रामकृष्ण के तिरुभाव के बाद नाग महाशय ने गांव आकर एक अलग बनाकर निर्जन वास करने का निश्चय किया किया था। परंतु ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपके इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है, अतः अलग निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है आश्वासन पाकर नाग महाशय अपने घर में ही रहने लगे इधर पौत्र के अभाव से कहीं पिंडलोक न हो जाए इस भय से दीनदयाल व्याकुल थे एक बार उन्होंने अपने गुरुवंश के नवीन चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा पुत्र से इस विषय में अनुरोध भी कराया किंतु उसे सुनते ही नाग महाशय ईट से अपना सिर पीटते हुए कहने लगे गुरुकुल के साधक होकर भी आप ऐसा असंगत आदेश मुझे दे रहे हैं चोट के कारण मस्तक फटकर रक्त निकलने लगा यह देखकर नवीन चंद्र ने अपना आदेश वापस ले लिया नागमहाशय के देह त्याग के पश्चात उनकी सहधर्म ने कहा था उनके शरीर अथवा मन में कभी कोई मानव सुलभ विकार नहीं दिख पड़ा यद्यपि उन्होंने अग्नि में निवास किया परंतु तो एक दिन भी उनके शरीर को आंच नहीं लगी नाग महाशय स्वयं ही इस विषय में कितने सावधान थे एक घटना से इसका परिचय मिलता है इसी समय एक प्रौढ़ विधवा प्रायः ही उनके पास आने जाने लगी थी कुछ दिन बाद वे समझ गए कि विधवा का उद्देश्य बुरा है उसी समय उन्होंने अपनी सहजर्मिणी से कहा हाय हाय कौवे कुत्ते भी शायद अस्थि अस्थिपिंजर का मांस खाने को इच्छुक नहीं होंगे इसके बारे में उसके मन में ऐसा भाव क्यों आया उनकी गृह ने उस महिला को आने से मना कर दिया हम पहले ही कह आए हैं कि पुत्र का वैराग्य देखकर कर दीनदयाल बीच बीच में उन्हें बुरा भला कहा करते थे एक दिन जब इसकी मात्रा कुछ अधिक हो गई तो नाग महाशय ने कह दिया स्त्री न तो उन्होंने कभी किया है और न कभी करेंगे ही क्योंकि सांसारिक सुखों के प्रति उनमें कोई स्प्रिया नहीं है यह कहते हुए उन्होंने वस्त्र आदि त्याग दिए और नाहम नाहम मंत्र का उच्चारण करते हुए घर छोड़कर निकल पड़े इधर उनके साथ भी पत्नी रो रो कर अधीर हो रही थी तब दूसरे लोग समझा बुझा कर इन वैरागी को घर वापस ले आए